no show talk jeevan ras ganga number 5 pri atm छोटी सी कहानी से मैं अपने आज की बात शुरू करना चाहूंगा एक नया मंदिर निर्मित हो रहा था सैकड़ों मजदूर उसे बनाने में लगे थे नए पत्थर तोड़े जा रहे थे नई मूर्तियां बनाई जा रही थी एक कवि भी भूला भटका हुआ उस मंदिर के पास से गुजर गया उसने पत्थर तोड़ते मजदूर से पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो उस मजदूर ने क्रोध से भरी हुई आंखें ऊपर उठाई उसकी आंखों में जैसे आग जलती हो और उतने ही क्रोध से उसने कहा क्या तुम अंधे हो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूं मैं पत्थर तोड़ रहा हूं और वापस उसने पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया वो जैसे पत्थर न तोड़ता हो पूरे जीवन से बदला ले रहा हो वो जैसे पत्थर न तोड़ता हो किसी प्रतिशोध में हो वो कवि आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर पर दूसरे मजदूर से उसने पूछा वो मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा था उसने से पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो उस मजदूर ने अपनी उदास आंखें ऊपर उठाई उस कवि को देखा और फिर कहा बच्चों के लिए रोटी रोजी कमा रहा हूं और उतनी ही उदासी से उसने फिर पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया जैसे जिंदगी में उसके कोई रस ना हो कोई आनंद ना हो कोई गीत ना हो जिंदगी में उसके कोई सौंदर्य ना हो कोई संगीत ना हो कोई सुख ना हो जीवन जैसे एक बोझ हो जिसे ढोना है और ढोए चले जाना है और समाप्त हो जाना है उसका पत्थर तोड़ना ऐसा था जैसा एक बोझ को कोई खींचता हो असमर्थता में बेबसी में मजबूरी में जिस बोझ से बचने का कोई उपाय ना हो ऐसे वो पत्थर तोड़ रहा था वो कभी आगे बढ़ गया और उसने तीसरे मजदूर से पूछा वो मजदूर भी पत्थर तोड़ रहा है लेकिन वो पत्थर भी तोड़ रहा है और गीत भी गा रहा है उसकी आंखों में जैसे एक चमक है एक खुशी है उसके प्राणों में जैसे कोई सुगंध है वो जैसे किसी लोक में नृत कर रहा है उस कवि ने उससे भी पूछा कि मेरे मित्र क्या कर रहे हो उसने हंसती हुई आंखें ऊपर उठाई और जैसे उसके शब्दों से फूल झर गए हों उसने कहा भगवान का मंदिर बना रहा हूं वे तीन मजदूर तीनों ही पत्थर तोड़ते थे वे तीनों ही एक ही काम करते थे लेकिन उनके काम को देखने की दृष्टि भिन्न थी एक क्रोध दुख और पीड़ा में एक उदासी में बोझ में अर्थहीनता में एक आनंद में किसी मग्नता में किसी समर्पण में एक पत्थर तोड़ रहा था एक रोटी रोजी कमा रहा था एक प्रभु का मंदिर बना रहा था पत्थर तोड़ना आनंद का काम कैसे हो सकता है और रोटी रोजी कमाने में नृत्य कहां से आएगा संगीत कहां से आएगा लेकिन प्रभु का मंदिर बनाना निश्चित ही आनंद हो सकता है इस कहानी से इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि जीवन के मंदिर में भी तीन तरह के लोग ही होते हैं जीवन के मंदिर को बनाने में भी तीन तरह के मजदूर होते हैं हम किस भांति के मजदूर हैं हम पत्थर तोड़ रहे हैं रोटी रोजी कमा रहे हैं या प्रभु का मंदिर बना रहे हैं और स्मरण रहे कि हम जीवन को जिस भांति देखना शुरू करते हैं जीवन वैसा ही हो जाता है जीवन अपने आप में बिल्कुल कोरिसलेट है हमारी दृष्टि उस पर कुछ लिखना शुरू करती है और वही लिख जाता है जीवन खोरा कागज है हमारे प्राण उस पर थिरकते हैं और कुछ लिख जाते हैं वही हमारी कथा हो जाती है वही हमारा जीवन हो जाता है जीवन लेकर हम पैदा नहीं होते जीवन को हम रोज निर्मित करते हैं जीवन जन्म के साथ नहीं मिलता मृत्यु के साथ उपलब्ध होता है जीवन एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में रोज हम जैसा देखते हैं और जैसा निर्मित करते हैं वैसा ही निर्मित होता चला जाता है। सारी दुनिया लेकिन दुख से भरी है और आदमी के प्राण अंधेरे से भरे हैं सब अर्थहीन मीनिंगलेस मालूम होता है सारे जगत में आदमी के प्राणों से गीत खो गए हैं अर्थ खो गया है आनंद खो गया है जीवन की पुलक खो गई है क्यों खो गई है क्या हो गया है एक बात हो गई है दुर्भाग्यपूर्ण हजारों साल की शिक्षा ने मनुष्य को दुखी होना सिखा दिया है मनुष्य की दृष्टि को दुख से भर दिया है आज तक पृथ्वी पर जीवन के आनंद को स्वीकार करने वाली शिक्षा पैदा नहीं हो सकी है जीवन का विरोध करने वाली जीवन का निषेध करने वाली जीवन की निंदा करने वाली जीवन को दुखपूर्ण सिद्ध करने वाली जीवन छोड़ देने योग्य ये समझाने वाली जीवन के बाहर कहीं कोई मोक्ष वहां चले जाना है जीवन से मुक्त हो जाना ऐसा सिखाने वाली शिक्षा तो पृथ्वी पर रही लेकिन पृथ्वी के जीवन को ही मोक्ष बना लेना जो उपलब्ध है उसे ही आनंद में परिवर्तित कर लेना ऐसा विज्ञान ऐसी शिक्षा उत्पन्न नहीं हो सकी इसलिए मनुष्य की ये दुर्दशा हो गई इस दुर्दशा में अतीत में दी गई दुखपूर्ण शिक्षा का थे? हजारों साल से एक ही बात आदमी के मन पर ठोकी जा रही है कि जीवन व्यर्थ है असार है माया है बुरा है छोड़ देने योग्य है जीवन पाप है केवल वे ही लोग पैदा होते हैं जिन्होंने पाप किए हैं जो पाप नहीं करते वे जन्म नहीं लेते वे मुक्त हो जाते हैं पापी पैदा होते हैं जीवन पापियों की जगह और जो पुण्यात्मा है वे मोक्ष चले जाते हैं वे जीवन में वापस नहीं लौटते ये ही सिखाया जा रहा है कि आवागमन से मुक्त हो जाओ जीवन से छूट जाओ जीवन है जंजीर जीवन से मुक्त हो जाओ ये शिक्षा इतनी विषाक्त इतनी पैजनस इतनी जहरीली है जिसका कोई हिसाब नहीं और अगर इसने पूरी मनुष्यता के प्राणों से सारा आनंद छीन लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं ये होने ही वालक और एक बड़ा मजा है आदमी के तर्क हमेशा विषिय सर्किल का रूप ले लेते हैं हमेशा दुष्ट चक्र बन जाता है जीवन दुखपूर्ण है इसलिए नहीं कि जीवन दुखपूर्ण है इसलिए कि हम जीवन को आनंदपूर्ण बनाने की क्षमता और पात्रता उपलब्ध नहीं कर पाते जीवन दुखपूर्ण है इसलिए नहीं कि जीवन का स्वभाव दुख है जीवन दुखपूर्ण है क्योंकि हम दुख भरी आंखों से जीवन को देखने की कोशिश करते हैं हमारी दृष्टि की दुख भरी छाया सारे जीवन को अंधकार पूर्ण कर देती है एक अंधा आदमी खड़ा हो सूरज निकला हो रोशनी बरस रही हो अंधे आदमी के लिए कोई रोशनी नहीं है वो कहेगा घनी अंधेरी रात है अमावस मालूम होती है सूरज का कोई कसूर नहीं लेकिन अंधा आदमी उसके पास आंख नहीं लेकिन अंधे आदमी को क्षमा किया जा सकता है उसका कसूर क्या उसके पास आंख नहीं लेकिन जीवन के आनंद को न देख पाने में हम अंधे नहीं है आंख वाले लोग आंख बंद किए हुए खड़े अंधे भी होते तो हमें क्षमा किया जा सकता था आंख है और आंख बंद किए हुए खड़े एक दुष्ट चक्र पैदा हुआ है जीवन दुखपूर्ण मालूम होता है क्योंकि जीवन को आनंद से कैसे देख पाए उसकी कला का हमें कोई बोध नहीं एक घर में मैंने सुना है सैकड़ों वर्षों से एक वीणा रखी हुई थी वो वीणा घर में एक उपद्रव थी क्योंकि घर में जब भी कोई गंभीर बात चलती होती कोई बच्चा उस वीणा को छेड़ देता और बुहे नाराज होते कि ये शोरगुल क्यों मचा रखा है बंद करो ये घर में जब भी कोई मेहमान आता तो वीणा छिपा दी जाती कि कहीं कोई बच्चा उसके तारों को न छेड़ दे फिर घर के लोग तंग आ गए कोई पूजा करता होता बच्चे वीणा छेड़ देते कोई बच्चा वीणा को गिरा देता घर झंकार से भर जाता बड़ा डिस्टरबेंस मालूम होता रात लोग सोए होते चूहे जाओ दौड़ जाते बिल्लियां दौड़ जाती वीणा गिर जाती आवाज हो जाती कोलाहल हो जाता नींद टूट जाती फिर आखिर घर के लोगों ने तय किया कि वीणा को यहां से हटा देना उचित है ये बड़े उपद्रव की चीज हो गई है और उन्होंने एक दिन घर के बाहर सुबह ही सुबह वीणा को ले जाके कचरे घर में डाल दिए वे घर में वापिस भी नहीं लौट पाए थे कि उनके पीछे ही कोई अद्भुत स्वरों की लहरी घर के भीतर प्रविष्ट होने लगी कोई भिखारी रास्ते से गुजरता था उसने वीणा उठा लिया और बजाने लगा वे ठगे रह गए वे वापस लौट आए घर के लोग और उन्होंने देखा कि उस कूड़े घर के वृक्ष के पास बैठकर कोई भिखारी वीणा बजा रहा उनकी आंखों में आंसू आ गए उन्होंने उस भिखारी से कहा क्षमा करना हमें पता नहीं था कि वीणा में इतना संगीत छिपा है हमारे घर में तो एक उपद्रव का कारण थी इसलिए हम इसे बाहर फेंक गए तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं लेकिन उस भिखारी ने कहा वीणा में कुछ भी नहीं छिपा है जैसी उंगुलियां लेकर आदमी वीणा के पास जाता है वही वीणा से प्रकट होने लगता है जीवन की वीणा में भी कुछ भी नहीं छिपा है हम जैसी उंगलियां लेकर जैसी दृष्टि लेकर जीवन के पास जाते हैं वही जीवन से प्रकट होने लगता है हमारी अपात्रता है कि हम आनंद को जन्म नहीं दे पाते वीणा से संगीत पैदा नहीं कर पाते दोष वीणा को देते हैं इस दोष से कोई वीणा से संगीत पैदा नहीं हो जाएगा इस दोष से एक बात भर होगी कि जो उंगलियां कुशल हो सकती थी वे कभी कुशल नहीं हो पाएंगी क्योंकि दोष उस पर थोप दिया गया जिसका दोष न था उंगुलियां थी गैर कुशल अकुशल और वीणा दोषी हो गई मनुष्य पात्रता पैदा नहीं कर पाया कि जीवन से संगीत उत्पन्न हो जाए और दोष दे दिया जीवन को कि जीवन है असार जीवन है व्यर्थ जीवन है दुख जीवन है नरक जीवन है छोड़ देने योग और जब जीवन को छोड़ देने योग्य समझ लिया गया जब वीणा को हम कचरे घर पे फेंक आए तो अगर वीणा टूट जाए और अगर आसार हो जाए और अगर वीणा के तार बिखर जाए तो आश्चर्य क्या है हजारों साल से जीवन उपेक्षित है तो जीवन दुखपूर्ण होता चला गया और जब जीवन दुखपूर्ण होता चला गया तो हमारी शिक्षा सही मालूम होने लगी कि ठीक थे वे लोग जो कहते थे जीवन गलत जीवन बुरा ऐसा विशेष सर्किल पैदा हो गया शिक्षा ठीक मालूम होने लगी क्योंकि लोग ठीक थे ये शिक्षा गलत है और ये चक्र भी गलत है धर्म असफल होता चला गया क्योंकि धर्म का एक गलत एसोसिएशन हो गया धर्म का एक गलत संबंध हो गया दुखवादी शिक्षकों से धर्म के संबंध हो जाने के कारण दुनिया अधार्मिक हो गई आनंद और आनंद की स्वीकृति जिनके मन में है वही लोग सम्यक धर्म को पृथ्वी पर वापस उतार सकते हैं लेकिन जो लोग दुखी हैं पीड़ित हैं चिंतित हैं विक्षिप्त हैं जिन्हें जीवन से कोई संगीत पैदा करने की क्षमता नहीं वे सारे लोग क्रोध में प्रतिशोध में जीवन को गाली देते हैं और जीवन को इंकार करने लगते ये हमारी सहज आदत है यह हमारी आदत का हिस्सा है कि जब भी हम दोष देते हैं तो अपने को बचा लेते हैं दोष हमेशा दूसरे को दे देते हैं दो आदमी लड़ते हैं और दोनों तय करते हैं कि दूसरा जिम्मेदार है मैं जिम्मेवार नहीं जीवन से एक निरंतर हमारा संघर्ष चल रहा है और हमेशा हम जीवन को जिम्मेवार ठहरा देते हैं अपने को बचा लेते हैं लेकिन इससे जीवन का कुछ भी नहीं बिगड़ता हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है जीवन दुख नहीं है हमारे देखने की दृष्टि कहीं भूल भरी है हम गलत जगह से खड़े होकर देख रहे हैं हमारी अपनी देखने की क्षमता भ्रांत उस भ्रांत क्षमता के कारण सब भ्रांत दिखाई पड़ता है एक संध्या एक राजमहल में उस गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया गया था गांव का एक बूढ़ा धनपति वो भी आमंत्रित था वो सच धस के तैयार हो गया उसकी उसकी बग्घी जुत के तैयार हो गई वो बैठने को था तभी उसे ख्याल आया कि उसकी नास की डिबिया खाली है उसने सोने की डिब्बिया निकाली और अपने लड़के को कहा कि तू शीघ्र जा अच्छी से अच्छी नास इस नफ खरीद ला इस डिब्बी को भरवाला उसे पांच रुपए दिए वो लड़का भागा बाजार की तरफ लेकिन रास्ते में एक खिलौनों की दुकान पर एक नई छोटी खिलौना गाड़ी आई थी उसके दाम पांच ही रूपये थे और उस बच्चे का मन लालच से भर गया बूढ़ों के मन तक खिलौनों के प्रति लालच से भर जाते हैं तो बच्चों का क्या उस बच्चे का मन लालच से भर गया वो लोप से जा के खड़ा हो गया दुकान पर उसके पास पांच रुपए थे उसने पांच रुपए दे दिए और खिलौना गाड़ी खरीद के वापस लौटने लगा लेकिन तब उसे ख्याल आया कि घर जाके तो बहुत मुसीबत हो जाएगी नास है डिब्बी खाली है और पिता तैयार खड़े हैं राजमहल जाने क्या करूं क्या ना करूं तभी उसे रास्ते के किनारे घोड़े की लीद का ढेर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा उसने थोड़ी सी लीद उठाकर उस डब्बी में भर दी रंग बिल्कुल एक जैसा था और देखने से पहचानना कठिन था कि क्या है जाके उसने पिता के हाथ में डब्बी दे दी उन्होंने देखी डब्बी भरी थी खुश उन्होंने डब्बी खिस्सी के भीतर रख लिया वह राजमहल पहुंच गए फिर भोजन का पहला दौर चला राजा के पास ही वो दंपति बैठा था दौर के बाद उसने अपनी सोने की डब्बिया निकाली राजा को कहा कि थोड़ी सी नाच लेंगे लेकिन राजा ने कहा अभी नहीं थोड़ी देर बाद तब उसने बड़ी चुटकी भरी और खुद नाच ली नाच लेते से उसने बड़ी सस्पीशियस नजर से चारों तरफ देखा बड़ा सुन के पहचानने की कोशिश की कि मामला क्या है फिर उसने राजा से कहा क्या आपको घोड़े की लीप की बात तो नहीं आती है कहीं इट सीम्स फनी बड़ा जीप सा लगता है डू यू स्मिल हार्सडंग राजाने का नहीं नहीं यहां राजमहल में घोड़े की लीप की बांस कहा फिर उसने डबी बंद रख ली लेकिन वो बार बार सूंघ के देखता रहा कि कहीं से घोड़े की लीट की बांस चली आती है फिर दूसरा भोजन का दौर चला उसने बाद में फिर डिबिया निकाली राजा को कहा अब आप लेंगे राजा ने अब की बार इंकार करना ठीक न समझा उसने भी बड़ी चुटकी भरी और जोर से नास ली नास लेते से वो भी फिर संदेह भरी नजरों से तारों तरफ झांकने लगा और उसने कहा कि उसने कहा कि आपकी नास बड़ी अद्भुत मालूम होती है मुझे भी घोड़े की लिप की सुगंध आने लगी वन में और भी बहुत मेहमान थे अगर उस नाश को वे सभी सूंग लेते तो उन सभी को उस भवन में घोड़े की लीत की सुगंध दुर्गंध आने लगती लेकिन वो कसूर उस भवन का ना था वो नाश न ना थी घोड़े की लीत ही थी इस सारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ रहा है ये जीवन की दुर्गंध नहीं है यह हमने कोई दुख भरी शिक्षा की नास अपनी नाक में भर रखी चारों तरफ हमें दुर्गंध मालूम पड़ रही चारों तरफ दुख मालूम पड़ रहा है फिर जिसको दुख मालूम नहीं पाता हम कहते हैं तुम अभी ना समझो जरा थोड़े दिन जिंदगी में जियोगे तो पता चल जाएगा अभी जवान हो अभी होश नहीं जब बूढ़े होगे गए तब तो पता चलेगा की जिंदगी आसार है बूढ़े होते तो होते तक वो भी नाश चख लेगा वो भी उन्हीं शास्त्रों को पढ़ लेगा और उन्हीं शिक्षकों की चरणों में बैठ जाएगा वो भी उन मंदिरों मस्जिदों में हो आएगा जहां वो नाश दुख की बिक रही सारी दुनिया पर बूढ़े होते होते तक बचना बहुत मुश्किल है बच्चे बच जाते हैं थोड़े बहुत दिन तक जवान बच जाते हैं लेकिन बूढ़ा होते होते तक बचना मुश्किल है भोजन के एक दौर पर नाश मत सूंघेगा दूसरे दौर पर मत सूंघेगा लेकिन कोई अगर पूछते चला जाएगा कि नाश ले गए लीजिएगा फिर नाश ले ही लेंगे आप और पता चलेगा कि अरे ये सारी जिंदगी बड़ी दुखपूर्ण मालूम पड़ रही है शिक्षाए दुख भरी आदमी की छाती पर बारी पड़ गई और तरकीब है जीवन को दुख सिद्ध किया जा सकता है जीवन को कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है और एक बात स्मरण रखना जो लोग अपने आनंद में लीन होते हैं उन्हें इसकी फिक्र ही नहीं होती कि किसी के सामने सिद्ध करने जाएं कि जीवन आनंद है कभी आपको पता चला जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप स्वस्थ हैं जब आप आनंदित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप आनंदित हैं जब आप प्रेम से परिपूर्ण होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आप प्रेम से भरे लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो पता चलता है कि मैं बीमार हूं स्वस्थ होते हैं तो पता नहीं चलता जो आदमी आनंद में होता है उसे पता ही नहीं चलता कि वह आनंद में है उसे यह ख्याल भी नहीं आता कि वो सिद्ध करे कि जीवन आनंद है जीवन आनंद है इसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती लेकिन जो लोग दुख में भरे होते हैं उनके सामने विकल्प हो जाता है खड़ा या तो वे ये मान लें कि वे गलत हैं, इसलिए जीवन दुखपूर्ण मालूम पड़ रहा है या वे ये सिद्ध कर दें कि जीवन दुखपूर्ण है और तब अपनी आत्म आलोचना से बच जाए तो दुखी आदमी सिद्ध करने निकल पड़ता है कि जीवन दुखपूर्ण है आनंदित लोग सिद्ध करने नहीं जाते कि जीवन आनंदपूर्ण है इसलिए आनंद की शिक्षा विकसित नहीं हो सकी दुख की शिक्षा विकसित हो सकी दुख की शिक्षा इसलिए विकसित हो सकी कि दुख के लिए कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए कोई वजह चाहिए दुख को बिना वजह कोई भी स्वीकार करने को राजी नहीं है आनंद को तो बिना वजह हम स्वीकार करते हैं जब आप आनंदित होते हैं तब आप पूछते हैं किसी से कि आनंद क्यों है कोई नहीं पूछता कि आनंद क्यों है आनंद सहज स्वीकृत है उसके लिए कोई कॉजिलिटी नहीं मांगता जब आप स्वस्थ होते हैं तब आप पूछते हैं किसी से जाके कि मैं स्वस्थ क्यों हूं आप स्वास्थ्य को स्वीकार कर लेते हैं कोई आर्गूमेंट कोई प्रूफ कोई प्रमाण की किसी शास्त्र की किसी शिक्षक की किसी शास्त्र की कोई भी जरूरत नहीं कि जीवन स्वस्थ क्यों है आनंद क्यों है लेकिन जब आप बीमार होते हैं तो आप पूछते हैं मैं बीमार क्यों हूं कॉजिलिटी क्या है कारण क्या है जब आदमी दुखी होता है तो पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूं दो ही कारण हो सकते हैं या तो मैं गलत आदमी हूं और या फिर जीवन दुख है लेकिन मैं गलत आदमी हूं ये अहंकार को स्वीकार नहीं होता फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि जीवन ही ऐसा है कि उसमें दुख होगा इसमें मेरा और तेरा सवाल नहीं जीवन दुख है इसलिए जीवन को दुख सिद्ध करने की चेष्टा चलती है और जीवन को दुखी सिद्ध करने के लिए दलीलें खोजी जाती हैं, तरकीबें खोजी जाती हैं, प्रमाण खोजे जाते हैं यह आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है जीवन जब भी वैसा होता है जैसा होना चाहिए तो हम उसे जीते हैं हम सिद्ध करने की चिंता में नहीं पड़ते लेकिन जीवन जब वैसा हो जाता है जैसा नहीं होना चाहिए तो हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं फिर जीने का तो कोई उपाय नहीं रह जाता है आनंद में जो हैं वे जीवन को जीते हैं दुख में जो है वे जीवन को दुख है ऐसा सिद्ध करते हैं और एक विकल्प यह था कि वे स्वीकार करते कि मैं कुछ भूल में हूं मैं कुछ ब्रांड हूं मेरी कोई गलती है लेकिन इसे कोई मानने को तैयार नहीं होता एक छोटा सा गांव एक सुबह ही सुबह मैं उस गांव के द्वार पर खड़ा हूं अभी गांव जगने के करीब है एक बूढ़ा आदमी गांव का गांव के बाहर बैठा है एक बैलगाड़ी आके रुक गई है और उस बैलगाड़ी का मालिक पूछता है उस बूढ़े से मैं इस गांव में निवासी बनना चाहता हूं क्या बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं उस बूढ़े ने नीचे से ऊपर तक उस गाड़ी के सवार को देखा है और फिर कहा इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं जान लेना चाहूंगा कि तुम जिस गांव को छोड़ आ रहे हो उस गाँव के लोग कैसे थे क्योंकि बिना उस गांव के बाबत जाने इस गांव के बाबत कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है मैं भी हैरान हो गया हूं वो गाड़ी का सवार भी हैरान हो गया उस गांव से क्या संबंध इस गांव के लोगों का जिस गांव को वो आदमी छोड़ के आ रहा है उस गांव के बाबत जानने की क्या जरूरत इस गांव के बाबत में बताने के लिए लेकिन वो बूढ़ा बहुत समझदार है उस आदमी ने यह सुनते ही कि उस गांव की चर्चा की गई प्रश्न पूछा गया वो क्रोस से भर गया और उस आदमी ने कहा कि क्षमा करें उस गांव की याद ना दिलें मेरा खून खोल जाता है उस गांव जैसे दुष्ट लोग पृथ्वी पर कहीं भी नहीं उन दुष्टों के कारण ही तो मैं उस गांव को छोड़कर आ रहा हूं और कसम खाई है भगवान के मंदिर में भगवान के मंदिर का उपयोग लोग कसम खाने के लिए ही करते हैं और किसी काम के लिए करते भी नहीं कसम खाई है कि जब तक उस गांव को जलवा नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं रहूंगा उस बूढ़े आदमी ने कहा मेरे मित्र गाड़ी पे सवार हो जाओ मैं सत्तर साल से इस गांव को जानता हूँ इस गांव के लोग उस गांव से भी बदतर हैं इस गांव में ठहरने की कोई जरूरत नहीं तुम कोई और गांव खोज लो उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली है और बूढ़ा हंसने लगा और मुझसे कहने लगा इस बेचारे को कोई भी गाँव नहीं मिल सकता है जो अच्छा हो और ये बात ही होती है कि घुड़सवार आके रुक गया और वो पूछने लगा कि मैं इस गांव में निवासी बनना चाहता हूं इस गांव के लोग कैसे बूढ़ों ने फिर वही पूछा उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम आते हो वह आदमी खुशी से भर गया कोई धन्यवाद कोई अनुग्रह उसकी आंखों में चलका है कोई स्मृति की सुगंध उसके चारों तरफ गूंज उठी और वो उसकी आंखों में आंसू भराए और वो कहने लगा उस गांव के लोगों की याद भी मेरे प्राणों को एक आतुर प्यास से भर देती उनको छोड़ना पड़ा ये बिछोड़ भारी है उस गांव जैसे प्यारे लोग कहा मिल सकेंगे लेकिन अभागा था मैं परिस्थितियां थी कि मुझे गाँव के बाहर रोटी रोजी कमाने को निकलना पड़ा लेकिन सपना यही रहेगा मन में कि जब भी मौका मिले वापिस वहीं पहुंच जाऊं मेरी कब्र वही बने उसी गांव में उस गांव जैसे प्यारे लोग कहीं भी नहीं है क्या मैं इस गांव में रुक सकता हूं उस बूढ़े ने उठकर उसे गले से लगा लिया और कहा मैं सत्तर साल से इस गांव में हूं तुम आओ मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं इस गांव के लोग उस गांव से भी अच्छे है तब मुझे दिखाई पड़ा कि वो बूढ़ा क्या कह रहा था उस बूढ़े ने तो जीवन के दर्शन की सारी बात कह दी जीवन वैसा हो जाता है जैसे हम हैं गांव वैसा हो जाता है जैसा मैं हूं सारी पृथ्वी वैसी हो जाती है जैसा मैं हूं मैं ही विस्तृत होकर सारे जीवन का अनुभव बन जाता हूं लेकिन नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं जीवन दुख है जीवन पाप है जीवन आसार है जीवन माया है जीवन निरर्थक है इस दृष्टि को इस फिल्सफी को लेकर कोई भी व्यक्ति कभी प्रभु के द्वार में कैसे प्रवेश कर सकेगा यह आदमी अगर परमात्मा के दरवाजे पर भी पहुंच जाएगा तो पाएगा कि दरवाजे में भूलें हैं अगर ये परमात्मा के सिंहासन के पास पहुंच जाएगा तो पाएगा कि सिंहासन में गलतियां हैं ये परमात्मा की सकल सूरत में भी भूल खोजेगा यह परमात्मा के उठने बैठने में भी गलती देखेगा एक ऐसा आदमी था उसके बाबत मैंने सुना उसने किसी की हत्या की थी उसे फांसी की सजा हो गई थी अब हत्या वही लोग करते हैं जिनको यह भ्रम होता है कि हम ठीक हैं और दूसरा इतना गलत है कि उसे जीने का भी कोई अधिकार नहीं हत्या वही लोग करते यही लोग जो जीवन को गलत कहते हैं दूसरे को गलत कहते हैं वही लोग हत्यारे भी सिद्ध होते हैं उसको फांसी की सजा हो गई लेकिन फांसी की सजा भी उसको चेता नहीं पाई उसे जब जेल के भीतर ले जाया जा रहा था अदालत से तो उसने गुस्से में सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि कैसी हथकड़ियां हैं इतनी बजनी इतनी बजनी हथकड़ियों की क्या जरूरत है उसने जाके कोठरी में जब उसे बंद किया जा रहा था तो उसने लातें फेंकी चिल्लाया कूदा की इतनी छोटी कोथरी उसे छह सप्ताह बाद फांसी हो जानी उसने जेल के अधिकारियों की नाक में दम ला दी वे रोज प्रार्थना करने लगे कि छह सप्ताह जल्दी बीत जाएं। वह आदमी हर चीज में रोटी तो फेंक देता पानी तो लात मार देता बिस्तर तो उठाकर उसने नीचे फेंक दिया कि कैसा बिस्तर फिर आखिरी दिन सुबह उसे उठाया गया उसने उठने से इंकार कर दिया उसने कहा नाश्ता कहां है मैं बिना नाश्ते के फांसी पर नहीं जा सकता नाश्ता कहां है उसके दौड़ के नाश्ता लाया गया उसने नाश्ते में लात मार दी कि क्या सड़ा सामान ले आए हो ठीक चीजें लाओ मैं बिना ठीक चीजें खाए फांसी पर नहीं जा सकता ठीक चीजें लाई गई हूं उसे जेल से निकाल के फांसी के तख्ते पर ले जाया गया मुझे सीढ़ियां चढ़ने लगा तख्ते की तो उसने कहा सीढ़ियां हिलती हैं इनसे अगर कोई गिर जाए तो उसकी जान निकल जाए मैं इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता फांसी के तख्ते पे जा रहे हैं वो सज्जन ये सीढ़ियां हिलती हैं इनसे कोई गिर जाए तो इसकी जान खतरे में हो सकती मैं इन सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता बम उसके समझा बुझा उसे सीढ़ियों पर चढ़ा दिया उसने जाके ऊपर जो आदमी फांसी देने वाला था जो जल्लाद था उसने कहा कि कैसा सड़ा तख्ता रखा हुआ है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं मालूम होता ये जरा भी सुरक्षित नहीं मालूम होता कैसे तख्ता लगा रखा है ये आदमी है वो मरने के किनारे खड़ा है लेकिन वही देख रहा है कि तख्ता गलत लगा रखा है कि तख्ता ठीक होना चाहिए ये आदमी उन आदमियों की श्रृंखला में है जो सारी चीजों को सारे दोषों को जीवन भर मृत्यु के क्षण तक थोपते चले जाते हैं बाहर बाहर बाहर जो एक बार भी ये नहीं पूछते अपने से कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं जो एक बार भी जिनके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि कहीं मैं भूल में तो नहीं हूं मैं उस आदमी को धार्मिक कहता हूं जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि मैं गलत हो सकता हूं मैं भूल में हो सकता हूं जिस आदमी के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं गलत हो सकता हूं इतनी बड़ी बस्ती को दोष देने की बजाय शायद यही उचित भी होगा कि मैं गलत हूं इतने बड़े जीवन की निंदा करने की बजाय यही कहीं ज्यादा आसान मालूम होता है कि मैं गलत हूं लेकिन नहीं इस अनंत जीवन पर दोष थोप देते हैं अपने को बचा लेते कभी सोचते भी नहीं कि इसमें कोई प्रपोर्सन भी नहीं है कोई अनुपात भी नहीं है इतना अनंत जीवन चल रहा अनंत से अनंत तक चलता रहेगा और ये जो इतना चलता है निश्चित ही परमात्मा की स्वीकृति होगी इसके पीछे न था ये चलेगा कैसे ये स्वयं परमात्मा है न था ये चलेगा कैसे लेकिन ये सारा जीवन है असार ये जगत है छोड़ देने जैसा भाग जाने जैसा मर जाने जैसा ऐसे दर्म है जो संथारा के लिए मरने की भी आज्ञा देते हैं जो कहते हैं कि अगर तुम मरना चाहो तो मर सकते हो जीवन इतना बुरा है कि आत्महत्या को भी स्वीकार कर लेते हैं क्या है ये और जो नहीं इतना स्वीकार करते वो भी सन्यास के नाम पर ग्रेजुअल सुसाइड की आज्ञा देते हैं धीरे धीरे मरते जाने की सन्यास का और मतलब क्या है जिस सन्यास को हम जानते वो ग्रेजुअल सुसाइड। पहले पत्नी को छोड़ो आधे मर गए बच्चे छोड़ो और मर गए घर छोड़ो और मर गए सब छोड़ते चले जाओ जब तक तुम्हें पता चले कि कुछ छोड़ा जा सकता है अखीर में तुम बच जाओगे उसको छोड़ दो संथारा कर लो मर जाओ ये रुग्ण और मृत्युवादी शिक्षण जब जीवन दुख सिद्ध हो जाएगा तो अंतिम परिणाम यह होगा कि मृत्यु वर्णी और जीवन अवरणीय हो जाएगा जीवन छोड़ने योग अवांछनी त्यागने योग और मृत्यु स्वीकार करने योग मृत्यु वरण करने योग कैसा पागलपन है कैसी विक्षिप्तता है कैसी इंसेनिटी है क्या सिखाया गया है यह आदमी को कि तुम जीवन को छोड़ो और भागो कब्र की तरफ और एक बुनियाद पर कि जीवन बुरा है और वो बुनियाद बिल्कुल ही दो कोड़ी की और गलत आदमी गलत है जीवन बुरा नहीं कौन कहता है जीवन बुरा है आदमी गलत है आदमी की साइकोलॉजी गलत है आदमी का चित्त गलत है यह हो सकता है कि मैं गलत हूं लेकिन जीवन को गलत कहने का मुझे क्या हक क्या अधिकार है लेकिन नहीं हम गांव बदलते हैं दूसरे गांव चले जाएंगे इस गांव के लोग गलत हैं और हमें पता नहीं कि दूसरे गांव में हमें यही लोग मिलेंगे जो इस गांव में मिले थे अमेरिका में वो खोजबीन करते थे जोर से तलाक बढ़ते चले जाते हैं कोई 40 प्रतिशत तलाकों की संख्या हो गई तो वो खोजबीन करते थे और उस खोजबीन में एक अजीब निष्कर्ष उनके हाथ में आया जिसको किसी को ख्याल भी ना था एक आदमी जिंदगी में आठ तलाक देता है आठ पत्नियां बदल लेते लेकिन हर बार पत्नी बदलता हो पाता है कि दूसरी पत्नी भी दो महीने में पुरानी पत्नी जैसी सिद्ध होती तलाकों के लंबे अध्ययन से यह पता चला है कि जो लोग पत्नियां बदलते हैं जो पत्नियां पति बदलते हैं हर बार महीने दो महीने में पाते हैं कि तो फिर वो का वो आदमी मिल गया बड़े मनोवैज्ञानिक परेशान थे कि यह हो क्यों जाती है भूल ये भूल नहीं है ये जीवन का सीधा तर्क है जिस स्त्री ने पहली बार पति को खोजा था वही स्त्री दूसरे बार भी तो पति को खोजेगी तीसरी बार भी वही स्त्री पति को खोजेगी उसकी दृष्टि खोज की वही है और जो स्त्री पहली बार पहले पति के साथ जी थी जिस ढंग से और तीन महीने में जो जो चीजें पैदा हो गई थी वो उसी ढंग से दूसरे पति के साथ भी जिएगी तीसरे पति के साथ भी जिएगी वही चीजें फिर पैदा हो जाएंगी ये गांव बदलना है तलाक यानी गांव बदलना है मोक्ष की खोज यानी तलाक देना गांव बदलना है जहां मैं हूं वहां अपने को बदलने से बचने के हम सब उपाय करते हैं मैं बदलने से बच जाऊं इसके हम सब उपाय करते हैं और जो आदमी भी हमको यह समझाता है कि तुम ठीक हो से सब गलत है वह हमें बड़ा प्रीतिकर मालूम होता है इसलिए तो धर्मगुरुओं को इतना आदर मिला अन्यथा था आदर मिलने की कोई जगह नहीं कोई कारण नहीं धर्मगुरुओं को मिले आदर का रिस्पेक्ट का एक ही कारण है कि वो जीवन को कंडेम करते हैं और आपको बचा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि लाइफ इज सच जिंदगी ऐसी है कि दुख उसमें होगा तुम क्या कर सकते हो जिंदगी से बचो तो दुख से बच सकते हो जिंदगी ऐसी है कि उसमें अशांति होगी तुम क्या कर सकते हो जिंदगी को छोड़ो तो शांत हो सकते हो जिंदगी ऐसी है कि उसमें चिंता आएगी तुम क्या कर सकते हो जिंदगी से हटो तो चिंता बच जाएगी और ये दलीलें बड़ी ठीक मालूम पड़ती हैं क्योंकि ये सारी दलीलें आपको छोड़ देती हैं और जिंदगी को कंडेम कर देती हैं जिंदगी को दोषी ठहरा देती हैं। इसलिए धर्म गुरुओं को इतना आदर और धर्म की दुखवादी शिक्षाओं को इतना सम्मान मिला अन्यथा उनके सम्मान का न कोई कारण न कोई वजह न कोई अर्थ है और जिस दिन भी आदमी को यह पता चल जाएगा कि इस भांति आदमी के ट्रांसफॉर्मेशन में आदमी की बदलाहट में सबसे बड़ा पत्थर रख दिया गया उसी दिन उसी दिन ये सारा आदर परिवर्तित हो जाएगा ये मूल्य गिर जाएंगे उस दिन हम देखेंगे कि आदमी का सवाल है जीवन का नहीं जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा मैं हूं जरा सा फर्क मुझ में और जीवन दूसरा हो जाता है। एक आदमी का सिर दुख रहा है उससे तुम कहो कि चांदनी निकली है बहुत अच्छी वो देखता है चांद को लेकिन सिर दुखता चला जा रहा है चांद उसे बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता एक आदमी बुखार से भरा है तुम कहो कि गुलाब के फूल खिले हैं बहुत अच्छे वो देखता है गुलाब के फूलों को लेकिन ताप उसके प्राणों को कपाया जा रहा है हाथ उसके आग हुए जा रहे हैं सांस उसकी लपटे हुई जा रही उसे फूल दिखाई नहीं पड़ते फूलों में भी उसे लाल फूलों में भी आग की लपटे दिखाई पड़ती वो कहेगा कहां है फूल आग की लपटे हैं आदमी के भीतर जैसी दशा है बाहर का जगत उसे वैसा ही दिखाई पड़ता है एक मेरे मित्र एक गीत मुझे सुनाते थे उस गीत में बड़ा अद्भुत अर्थ था वो गीत था कि एक भूखा आदमी बिल्कुल भूखा आदमी सात दिन का भूखा आदमी एक मित्र के घर ठहरा हुआ है वो मित्र एक कवि है पूर्णिमा की रात है और कवियों को क्या खबर कि मेहमान जो आया है उसने रोटी भी खाई है या नहीं वो सात दिन का भूखा है वो रोटी की तो पूछते नहीं है मित्र को बाहर ले आते हैं और कहते हैं पूर्णिमा की रात आओ देखें चांद को वो मित्र भी चांद को देखता है कवि कविता करता है मित्र को दिखाई पड़ता है पूरी रोटी आकाश में लटकी हुई कभी कहता है मुझे प्रेसी का चेहरा दिखाई पड़ रहा है मुझे मेरे प्यारी का चेहरा दिखाई पड़ रहा है और वो अपना सिर ठोंकता वो कहता मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता मुझे एक रोटी दिखाई पड़ती कभी कहता है तू ना समझ मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को चांद में रोटी दिखाई पड़ी हो ये पहला ही मौका है कभी मैंने ये उपमा नहीं सुनी कालिदास ने भावभूति ने शेक्सपियर ने किसी ने कभी नहीं कहा कि रोटी सब कहते प्रेसी का चेहरा दिखाई पड़ता है तू पागल हो गया है तू बड़ा मॉडर्न पोइट मालूम पड़ता है तू बड़ी नई कविता लिखता है मालूम पड़ता है रोटी कहाँ है वहां वो बेचारा गबरा के चुप रह जाता है क्योंकि परंपरा में कोई गवाही नहीं कोई विटनेस नहीं एक गवाही नहीं है कवियों की एक उस्ताद नहीं है कवियों में जो कह दे की ठीक तू ठीक कहता है जब इतने दिन बड़े मां कवियों को रोटी नहीं दिखाई पड़ी तो वो कहता मुझे गलत दिखाई पड़ता होगा मुझे क्षमा करे लेकिन वो देखता है रोटी ही दिखाई पड़ती है वो बहुत आंखें मिलता है लेकिन रोटी ही दिखाई पड़ती है रोटी चांद का सवाल नहीं है ये पेट भूखा है तो रोटी दिखाई पड़ेगी हमारी स्टेट ऑफ माइंड मेरे चित्त की जो दशा है जीवन वैसा दिखाई पड़ता है जीवन वैसा ही हो जाता है जो मेरे चित्त की दशा है मेरे चित्त का ही प्रोजेक्शन है मेरे चित्त का ही प्रक्षेपण है जीवन हम सिनेमा में बैठे होते हैं और पर्दे पर फिल्में दिखाई पड़ती हैं पर्दे पर कुछ भी नहीं है पर्दा बिल्कुल खाली है अगर आपको वो फिल्म मिटानी हो तो आप पर्दे पर जाके मिटाने लगें, तो लोग आपको पागल कहेंगे वो कहेंगे वहां मिटाने को कुछ भी नहीं वहां कुछ है ही नहीं वहां केवल खाली पर्दा है प्रोजेक्टर पीछे है देखने वालों को पर्दा दिखाई पड़ता है प्रोजेक्टर नहीं दिखाई पड़ता वो पीठ की तरफ वो पीछे है वो दूर अंधेरे में लगा हुआ है वहां फिल्म है वहां प्राण है चित्रों का वहां से चित्र फेंके जा रहे हैं पर्दे पर वे दिखाई पड़ते हैं लेकिन पर्दे पर होते नहीं फेंके कहीं और से गए होते हैं जहां होते हैं वहां दिखाई नहीं पड़ते जहां नहीं होते वहां दिखाई पड़ते जीवन भी एक प्रोजेक्शन है जीवन भी एक प्रक्षेपण है चित्र पर सारा सब कुछ है वहां से फेंका जाता है और जीवन के पर्दे पर दिखाई पड़ता है जीवन कोरा पर्दा है वहां पहुंचने चले जाते हैं वहां मिटाने चले जाते हैं लगता है कि पत्नी दुख दे रही पत्नी को छोड़ो कौन पागल कहता है कि पत्नी दुख दे सकती है किसने कहा कि कोई दूसरा दुख दे सकता है पत्नी को छोड़ो और भागो वह आदमी भागेगा लेकिन वह आदमी वही कब वो है जिसको पत्नी दुख देती थी कल उसको कोई और दुख देगा कल परसों तीसरा दुख देगा परसों चौथा दुख देगा जब सब उसे कतारबद्ध दुख देंगे तो वो कहेंगे पूरा जीवन ही छोड़ने जैसा है जीवन में आना ही नहीं चाहिए और वो कभी नहीं पूछेगा कहीं मैं दुख का प्रोजेक्टर लेकर तो नहीं घूम रहा हूं कहीं मैं भीतर ताकत तो लेकर नहीं घूम रहा हूं कि हर चीज को दुख में बदल लेने की कीमिया केमिस्ट्री तो मेरे पास नहीं है वो है कीमिया है हमारे पास धार्मिक व्यक्ति की सजगता का दूसरा सूत्र मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस बात को ठीक से समझ लें कि जीवन वैसा है जैसे आप हैं दुख है जीवन तो आपकी दृष्टि दुखपूर्ण होगी आनंदपूर्ण हो सकता है जीवन अगर आपकी दृष्टि आनंदपूर्ण हो इसलिए जीवन को दोष देना बंद कर दें जीवन को दोष देना बहुत हो चुका है और इस शिक्षा के भारी दुष्परिणाम मनुष्य की जाति को भोगने पड़े और आगे भी अगर ये चलता रहा तो मैं आपसे निश्चित कह देता हूं वो दिन गए जबकि थोड़े बहुत लोग आत्महत्या कर लेते थे और सन्यासी हो जाते थे वो दिन करीब आते हैं ये भी हो सकता है कि हम सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की तैयारी करें यूनिवर्सल सुसाइड कर ले एक ही दिन तय करके खत्म कर लो अपने को एक घंटा मैं यहां बोलता हूं उस बीच एक लोग पृथ्वी पर आत्महत्या कर लेते हैं बारह घंटे में बारह हजार लोग चौबीस घंटे में चौबीस हजार लोग एक घंटे में एक हजार लोग प्रति घंटा हत्या कर रहे हैं ये संख्या अभी कम है क्योंकि शिक्षा थोड़ी कम है लोग धार्मिक भी थोड़े कम है धर्मगुरुओं की कोई मानता भी नहीं है ये संख्या कम है ये संख्या बढ़ती चली जाएगी ये संख्या बड़ी होती चली जाएगी ये संख्या उस सीमा तक पहुंच सकती है कि हम सबको ऐसा लगे कि जब जीवन इतना दुखपूर्ण है तो क्यों जिए पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक ने अभी कहा कि 28 साल के बाद हर समझदार आदमी को आत्महत्या कर देनी चाहिए क्यों क्योंकि 28 साल तक समझ पूरी हो जाती है अगर तब तक नहीं दिखाई पड़ता कि जीवन आसार है तो तुम बुद्ध हो मंद हो कायर हो मरने की हिम्मत नहीं है तुम्हें इसलिए तुम जीए जा रहे हो जीवन तो व्यर्थ है तुम कहे के लिए जी चले जा रहा 28 साल तक वो छूट देते कि इतनी देर में बुद्धि थोड़ी विकसित होगी दिखाई पड़ जाएगा जीवन का लेकिन उन्होंने खुद अभी आत्महत्या नहीं की है वो 28 साल बहुत दिन पहले पार कर चुके वो शायद इस कारण दया के बस की अगर वो आत्महत्या कर लेंगे तो आत्महत्या समझाने के लिए कौन बचेगा शायद इस कारण ये जो ये जो जीवन के प्रति रुख है यह जो जीवन के निषेध का निगेशन का विरोध का रुख है यह रुख कभी किसी को धार्मिक नहीं बना सकता क्योंकि धार्मिक तो वही बन सकता है जिससे जीवन में इतना आनंद अनुभव हो कि आनंद के कारण वो परमात्मा का कृतज्ञ हो सके ग्रेटिट्यूड उसमें पैदा हो सके धार्मिक आदमी का मतलब क्या है ग्रेटफुलनेस ग्रेटिट्यूड धन्यता का भाव उसे ऐसा लगे कि परमात्मा को धन्यवाद देने जैसा है उसे ऐसा लगे कि मैं एक सांस भी लेता हूं तो इतना अनुग्रहित हूं प्रभु का कि तूने मुझे एक मौका दिया कि मैंने सांस ली कि मैंने आंख खोली और सूरज की किरणों को नाचते देखा कि तूने मुझे कान दिए और मैंने संगीत के शब्द सुने और तूने मुझे हृदय दिया कि मैं प्रेम कर सका तूने मुझे हाथ दिए कि मैं किसी को छू सका स्मरण कर सका स्मृति दी जिस दिन ऐसा लगे कि तूने मुझे इतना दिया इतना कि मेरे प्राण अनुग्रह से भर जाए मेरे प्राण कृतज्ञता से भर जाए मैं धन्यवाद से भर जाऊं मेरी श्वास श्वास धन्यवाद देने लगे तो मैं प्रभु के मंदिर में प्रविष्ट हो सकता हूं लेकिन दुःख मानने वाले लोग धन्यवाद से कैसे भर सकते हैं वे तो क्रोध से भरे होते हैं वे तो परमात्मा से बदला लेने के भाव से भरे होते हैं कि तुमने हमें जन्म दिया अगर मिल जाओ तो हम तुम्हें बताए परमात्मा इसलिए मैंने सुना छिपा रहता है आता नहीं इधर उधर कि आदमी मिल जाए तो उसकी हत्या कर दे कि तुमने हमें जन्म दिया तुमने मुझे शादी करवाई तुमने मुझे दुकान करवाई तुमने मुझे बच्चे दिए तुमने मुझे बंबई का निवासी बनाया मेरी जान ले ली तुम्हारी मैं हत्या करूंगा तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता भगवान इसीलिए छिपा रहता है सुना है मैंने जब उसने पृथ्वी बनाई आदमी बनाए आदमी को बनाते ही वो बहुत गबड़ा गया और उसने देवताओं से पूछा कि कोई रास्ता बताओ मैं आदमी से कैसे बचूं क्योंकि ये बड़ा खतरनाक मालूम होता है यह मुझे खोज लेगा तो मेरी मुसीबत हो जाएगी मैं कैसे बचूं? मैं कहा छिप जाऊं किसी देवता ने कहा आप हिमालय पे छिप जाइए कैलाश पर्वत पे बैठ जाइए आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा उसने कहा तुम्हें तो पता नहीं आज नहीं कल कोई न कोई तेन सिंह कोई हिलेरी पैदा हो जाएगा और चढ़ जाएगा वो पकड़ लेगा मुझे मैं दिक्कत में पड़ जाऊंगा वहां में नहीं जा सकता नहीं तुम पैसिफिक महासागर में छिप जाओ पांच मील गहरा है वहां नीचे बैठ रहा वहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती उसने कहा तुम्हें आदमी का पता नहीं जहां सूरज की किरण नहीं पहुंचती वहां वो पहुंच जाएगा उसे ऐसी जगह जाने में बड़ा रस आता है जहां जाने का कोई मतलब नहीं होता जहां जाना बिल्कुल बेकार है वहां वो जरूर चला जाता है जहां जाने का काम है वहां आदमी कभी नहीं जाएगा जहां जाने की कोई जरूरत नहीं वहां वो हजार यात्रा करेगा जान जोखम में लगाएगा और पहुंच जाएगा वहां मुझे मच्छिपाओ मुझे कोई ठीक सुरक्षित जगह बताओ फिर एक बूढ़े देवताने का फिर एक ही तरकीब है कि तुम आदमी के भीतर छिप जाओ उसे ख्याल ही नहीं आएगा कि इतना धोखा इतना डिसेप्शन भी हो सकता है कि हमारे भीतर छिपे वो तो सारी दुनिया खोज लेगा और अपने भीतर नहीं झांक पाया तो वहीं छिप के बैठ गया बेचारा तब से वहीं छिपा हुआ है और उसकी खोज नहीं हो सकती दुखी आदमी सब जगह जा सकता है अपने भीतर नहीं जा सकता है, इसका आपको पता है दुखी आदमी अपने भीतर जाने से डरता है दुखी आदमी चाहता है मैं कहीं भी चला जाऊं लेकिन भीतर ना जाऊं अकेला ना रह जाऊं नहीं कहीं भीतर का दुख दिखाई पड़ने लगे आदमी दुख के कारण अंतरगमन नहीं करता है जहां दुख है वहां जाने से सार इसलिए कोई भी आदमी अपने साथ रुकने को क्षण भर के लिए तैयार नहीं होता वो कहता अखबार लाओ जल्दी से मैं अकेला बैठा क्या करूं अखबार पढ़ूंगा अखबार पढ़ लेता है तो बेचारा रेडियो खोल लेता है रेडियो खत्म हो जाता है तो होटल में बैठ जाता है क्लब में चला जाता है कहीं जगह नहीं मिलती मंदिर में चला जाता है धर्मगुरु की बातें सुनने लगता धर्म सभा में बैठ जाता है लेकिन जब तक जागता है भागता रहता है भागता रहता अगर कुछ नहीं मिलता शराब पी लेता है ताकि सब भूल जाए सिनेमा में बैठ जाता है ताकि सब भूल जाए किसी तरह भूल जाए सो जाए भूल जाए या डूबा रहे उलझा रहे अक्युपाइड रहे या नींद में हो जाए या बेहोश हो जाए लेकिन ऐसा मौका ना आ जाए कि अपने साथ अकेला टू बी विथ वन कभी ऐसा ना हो जाए कि अपने साथ छूट जाऊं क्योंकि अपने साथ छूटा के वो सारा दुख जो मैंने इकट्ठा कर रखा है वो दिखाई पड़ना शुरू होगा वो इतना घबराने वाला इतना घबराने वाला कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार कर देगा कि मर जाओ ऐसे जीने में ठीक नहीं है इसलिए सारी दुनिया एस्केप करती है अपने से भागती रहती है अपने से भाग पति पत्नी में भाग रहा है पत्नी पति में भाग रहा है बाप बेटों में भाग रहे हैं बेटे सिनेमाग्रह में भाग रहे हैं सब भाग रहे हैं सारी दुनिया भाग रही पूछो किस भाग रहे हैं कहा के लिए भाग रहे हैं कोई उत्तर नहीं दे सकता कि मैं कहां जाना चाहता हूं एक उत्तर हर एक दे देगा कि मैं अपने से बचना चाहता हूं मैं अपने से भागना चाहता हूं एक कृपा कि मेरी अपने से मुलाकात ना हो जाए कहीं मैं खुद से ना मिल जाऊंग यही एक डर है और सब कुछ हो जाए अपने से मिलना ना हो जाए इसलिए लोनलीनेस अकेलापन काटता है घबराता है एक आदमी को कहो कि अकेले रहना पड़ेगा छह महीने वो कहेगा मैं पागल हो जाऊंगा अकेले में नहीं रह सकता मुझे कंपनी चाहिए मुझे साथ चाहिए साथ किस लिए चाहिए आनंदित आदमी अकेला रह सकता है दुखी आदमी अकेला नहीं रह सकता आनंदित आदमी अकेला रहना चाहता है भीड़ से बचना चाहता है क्योंकि आनंदित आदमी जब भीड़ में खड़ा होता है तब भी वो अकेला होता है तब भी वो अपने भीतर के रस को गुनता रहता है तब भी उसके भीतर कोई संगीत बचता रहता है वह उसे सुनता रहता है तब भी भीतर कोई आनंद का झरना बहता रहता है वो उसमें डूबा रहता है वो भीड़ में भी अकेला होता है और अकेला आदमी अकेले में भी भीड़ में होता है अगर भीड़ नहीं मिलती तो आंख बंद करके विचार करने लगता है कि फलाने दुश्मन को गोली मार दूं कि फलाने मित्र के पास चला जाऊं कि पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी कर लू कि क्या करूं कि क्या ना करूं वो अपने हिसाब में लगा रहता है एक क्षण को भी वो अपने साथ नहीं होना चाहता है जीवन भर अपने साथ नहीं मरते क्षण तक अपने साथ नहीं एक आदमी मर रहा था मरण सैया पर पड़ा है उसकी पत्नी उसके पास बैठी है उस आदमी ने आंख खोली चिकित्सकों ने कहा आज सूरज के डूबने के साथ ये समाप्त हो जाए उसने आंख खोली सूरज डूबने के करीब है और उसने पूछा कि मेरा बड़ा बेटा कहां उसकी पत्नी ने कहा आप निश्चिंत रहें वो आपके पैरों के पास बैठा है पत्नी की आंखों में तो आंसू आ गए उसके पति ने अपने बेटों के लिए कभी भी नहीं पूछा था उसे फुर्सत नहीं मिली थी धन कमाने से यश कमाने से दिल्ली की यात्रा करने से उसे फुर्सत नहीं मिली थी वो एमपी बनता कि बेटों की पूछता वो एक बड़ा मकान बनाता कि बेटों की फिक्र करता कि वे कहां हैं लेकिन उसकी पत्नी को लगा आज शायद मृत्यु के अंतिम क्षण में विदाई के क्षण में उसके प्रेम का स्मरण आ गया उसे बेटी की स्मर किया उसकी आंखें गीली हो गई और उसने खुशी से कहा बिल्कुल चिंतित ना करें बिल्कुल चिंता ना करें वो आपके पैरों के पास बैठा उस आदमी ने कहा और उससे छोटा बेटा वो भी पास था उससे छोटा पांच बेटे थे सबसे छोटा उसकी पत्नी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत लेते हैं सब हम यहाँ मौजूद हैं हम सब आपके पास बैठे हैं कोई कहीं बाहर नहीं वो आदमी हाथ टेक के बैठ गया उसने कहा इसका क्या मतलब फिर दुकान पर कौन बैठा हुआ वो पत्नी भूल में थी वह आंसू उसने व्यर्थ बहाये वो खुशी उसने ना समझी थी वो ये नहीं पूछ रहा था कि बेटे कहां वो ये पूछ रहा था कि दुकान चल रही है इस वक्त कि नहीं चल रही वो ये पूछते ही मर गया लेकिन मरते क्षण भी वो दुकान पे बैठा हुआ था अपने पास नहीं था जीवन भर बाहर बाहर बाहर और क्यों क्योंकि भीतर हमने दुख पाल रखा है दृष्टि दुख की पाल रखी है, और ये सारी बात दृष्टि की है तो एक अंतिम बात फिर तीसरे सूत्र पर हम कल बात करेंगे ये सारी बात दृष्टि की है जीवन को दुखवादी दृष्टि से देखने के भ्रम को छोड़ दे ख्याल छोड़ने के जीवन बुरा है अगर बुरा हूं तो मैं बुरा हूं और अगर ये स्मरण आ जाए कि मैं बुरा हूं तो बदलाव की जा सकती जीवन को आप कैसे बदल सकते बिल्कुल ही गलत अगर जीवन बुरा है तब तो बदलने का कोई उपाय ना रहा जीवन है विराट अनंत मैं क्या कर सकूंगा एक बूंद छोटी सी मैं सागर को कैसे बदलूंगा तो फिर एक ही रास्ता है कि मैं समाप्त हो जाऊं इसको तो बदला नहीं जा सकता है। इससे निराशा इससे हताशा पैदा हुई इस रिनंसिएशन और सन्यास तथा कथित सन्यास पैदा हुआ इससे जीवन को छोड़ने वाली परंपराएं पैदा हुई जीवन से भागने वाले लोग पैदा हुए जीवन की निंदा करने वाले शिक्षक पैदा हुए और सारी दुनिया को उन्होंने दुख के अंधकारपूर्ण घेरे में घेर के खड़ा कर दिया हम सब उस घेरे में खड़े इस घेरे को तोड़ दें कल मैंने कहा था रिबेलियन अगेंस्ट नॉलेज आज आपसे कहता हूं रिबेलियन अगेंस्ट पेसिमिज्म विद्रोह ज्ञान के प्रति ताकि विश्व जग जाए और विद्रोह दुखवादियों के प्रति ताकि आनंद की क्षमता का सूत्र शुरू हो जाए ताकि वो किरण फूट सके जो आनंद की वो किरण कैसे फूट सकती है उसके तीसरे सूत्र में कल मैं आपसे बात करू मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत आनंदित और अनुग्रहित हूं सबके भीतर बैठे परमात्मा को अंत में प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार